कवितावली उत्तर कांड केवल राम ही से मांगो तिन ते कर भले जड़ता बसते न कहु वै तुल सुने भसुपुछ न जननी कत भार मुई दस मास भय किन बांध गई किन चै जर जाऊ सुजीवन जान कि नाथ जीए जग में तुमरो रो बिनु गोसाई जी कहते हैं कि जिन्हें श्री राम जी से स्नेह नहीं है वे सचमुच पशु ही हैं उनके केवल एक पूछ और दो सिंगों की कसर है उनसे तो गधे सुअर और कुत्ते भी अच्छे हैं क्योंकि वे बेचारे जड़ होने के कारण कुछ कहते तो नहीं उनकी माँ दस महीने तक उनके भार से क्यों मरी बांध क्यों नहीं हो गई अथवा उसका गर्भ ही क्यों नहीं गिर गया हे नाथ, जो कोई संसार में तुम्हारा हुए बिना जीता है उसका जीवन जल जाए जला देने के योग्य है गजबाद, गजबाद भले भूरी भटा, बनिता सब वह धरनी धुनधाम शरीर भलो सुरचाई है सुख स्वय सब है तुलसी न सपनों उस जीवन जान जग में तुमरो बिनु है हाथी घोड़ों के समूह के समूह है अनेक अच्छे अच्छे वीर हैं स्त्री पुत्र सब धोहे ताकते रहते हैं पृथ्वी धन घर शरीर सब कुछ अच्छे हैं देवलोक से भी यह सुख बढ़कर है किंतु कहते हैं कि यह सब और निस्सार है अपना कुछ नहीं है सब दो दिन का स्वप्न है हे जानकी नाथ जो संसार में तुम्हारा बिना जीता है उसका जीवन जल जाए सुरराज सुराज समाज समृद्ध बिरंति धनाधिप सो धनुभ पवमान सुपावक सो जमु सोम सो भूषण सोभवभूषण भो करजोगीरन साधु धीर बड़ो बस होन भो तब जाय सुभा कहे तुलसी जो जीवन को इंद्र के के समान समान राज्य सामग्री हो हो गई ब्रह्मा ऐश्वर्य गया और कुबेर के समान धन हो गया तथा वायु के समान वेगवान अग्नि के समान तेजस्वी एवं राज के समान दंडधारी चंद्रमा के समान शीतल एवं आहारकारी और सूर्य के समान संसार को प्रकाशित करने वाला और संसार का भूषण बन गया है वायु को साध कर प्राणायाम कर योगाभ्यास करता हुआ समाधि के द्वारा बड़ा धीर हो गया हो और मन भी ध्वस में हो गया हो तो भी गोसाई जी सच्चे भाव से कहते हैं यदि जानकी नाथ का सेवक न हुआ तो सब व्यर्थ है काम से रूप प्रताप दिनेश सुसे सोम से, से माने हरिचंद से साँच बड़े विधते मघवासिमी बवि से सुख सी सुख के मुदिनारद से बकता चिर जीवन लो मसते अधिकाने ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जबरा जीवलोचन राम जाने यदि मनुष्य ने कमलैन भगवान श्री राम को नहीं जाना तो वह रूप में कामदेव सा प्रताप में सूर्य सा खीर में चंद्रमा के समान मान में गणेश के सदृश तथा हरिश्चंद्र सा सच्चा ब्रह्मा जैसा महान विषय सुख में आसक्त इंद्र के समान राजा सुखदेव मुनि सा महात्मा शारदा के सदृश वक्ता और लोमस से भी अधिक चिरजीवी हो जाए तो भी ऐसा होने से क्या लागू चाहते तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौ होते बढ़ जाते भीतर चंद्र अवलोकति बाहर तिबाह भूप खरे न समाते ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जो पहचान की नात के रंग नहराते द्वार पर जंजीरों से जकड़े हुए तथा दिन के गंड से मद चू रहा है ऐसे अनेकों हाथी घूमते हों और मन के समान तीव्र वेग वाले चंचल घोड़े हों जो वायु की गति से भी बढ़ जाते हों घर में चंद्रमुखी स्त्री देखती हो बाहर बड़े बड़े राजा खड़े हों जो बहुत अधिक होने के कारण भीतर न समा सकते हों। गोसाई जी कहते हैं कि यदि जान की पति थी राम के रंग में न रंगा तो ऐसा होने पर भी क्या हुआ रा जब तुर सपा सको बिध कर को जो पटो लिख पाए पूत सपूत पुनीत प्रिया निज सुंदर तारति को मिधुनाये संपति से जिसब तुलसी मन की मनसा जान की जीवन बिना जग ऐसे जीवन जीव बतासो इंद्र के राज्य के समान राज्य का ब्रह्मा जी के हाथ का लिखा हुआ पट्टा मिल जा गया हो सपूत लड़का हो पतिव्रता स्त्री हो जो अपनी सुंदरता में रति के मद को भी नीचा दिखाने वाली हो सब प्रकार की संपत्तियाँ और सिद्धियां उसके मन की रूप को ध्यानपूर्वक देखती हुई खड़ी हों, किंतु गोसाई जी कहते हैं कि यदि जानकी ना श्री रामचंद्र को न जाना तो ऐसे जीव भी वास्तव में जीव कहलाने के योग्य नहीं है कृष गात ललात जो रोटी नको घर बात घर हे खुरपा खरिया तिन तीन सोन के से ढेर लगे मन तो नरो भरिया तुलसी दुख दून दसा दुह देख कि मुखदारिध को करिया आस खुदास पति को दशरथ थोदाल को जिनका शरीर अत्यंत दुबला है जो रोटी के लिए बिलबिलाते फिरते हैं और जिनके घर में एक खुरपा और घास बांधने की जाली ही सारी पूंजी है उन्हें यदि सुमेर पर्वत के बराबर भी सोने के ढेर के मिल गए तो इससे उसका घर तो भर गया परंतु मन नहीं भरा गोसाई जी कहते हैं कि मैंने दोनों अवस्थाओं में दूना दुख देख दरिद्रता का मुख्य काला कर दिया और सब आशा कर दसरथ सुवंश्री रामचंद्र का दास हो गया जो दया के मानो दया है को भरी है हरी के हरिक वुन को हरि जो भरी है उठ ही को जही राम उठ तभी ठपी हैं तही को हरि जो टरी है तुलसी यह जानिए अपने सपने नहीं कालों का लो ते टरी है कुमया कछुहान न और न की जो पहचान की नाथ तो मजा करी है जिसको भगवान ने खाली कर दिया उसे कौन भर सकता है और जिसको भगवान पर भर देंगे उसे कौन खाली कर सकता है जिसे श्री रामचंद्र स्थापित कर देते हैं उसे कौन उखाड़ सकता है और जिसे वे उखाड़ेंगे उसे कौन स्थापित कर सकता है तुलसीदास अपने हृदय में यह जान कर, सपने में भी काल से भी नहीं डरेगा क्योंकि यदि जानती ना श्री रामचंद्र कृपा करेंगे तो औरों की अपा से कुछ भी हानि नहीं होगी दयाल कराल महाबिश पावक मत गयु के रोरे सा सती संख चली डर पे उत किंग करते करनी मुख मोरे नेक विषाद नहीं के बल हो रहे कौन करे तुलसी जो है है राम गोरे कर सर्प भयंकर विष अग्नि और मतवाले हाथियों के दांतों को भी तोड़ डाला कष्ट भी सशंकित होकर भाग गया जो सेवक राजा से डरते थे उन्होंने भी आज्ञा पालन रूप कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया तो भी प्रहलाद को कुछ भी विषाद नहीं हुआ क्योंकि वह नृसिंह भगवान के बल के आश्रित था अतः अब्दुल तुलसीदास ही कि हो ही किसका भय करे यदि राम जी रक्षा करते करेंगे तो उसे कौन मार सकता है